माँ की बातें हरियू बाला देवी माँ अब थोड़ी देर चुप रहीं घर से लक्ष्मण आया हुआ था माँ ने कहा तो फिर जाओ बेटी जाओ प्रणाम करके प्रसाद लेकर मैं घर लौटी एक दिन माँ उत्तरी ओर के बरामदे में बैठी हुई थी एक युवा गृह भक्त माँ के साथ कुछ बातें कर रहे थे वे माँ के चरणों में सिर रखकर कह रहे थे माँ मुझे संसार से बहुत कष्ट मिले हैं तुम मेरे गुरु हो तुम ही मेरे इष्ट हो मैं और कुछ नहीं जानता सचमुच ही मैंने इतने सब गलत काम किए हैं कि लज्जा के कारण मैं उन्हें तुम्हारे समक्ष कह नहीं सकता तो भी मैं तुम्हारी दया पर आश्रित हूँ माँ ने स्नेहपूर्वक उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा माँ के लिए संतान संतान ही है वे बोले हाँ माँ परंतु तुम्हारी इतनी कृपा मुझे प्राप्त हुई है इस कारण कभी मन में यह भाव न आ जाए कि तुम्हारी कृपा प्राप्त करना बड़ा सहज है 19 सितंबर 1918 रात के लगभग साढ़े आठ बजे थे माँ के तख्त के पास नीचे चटाई बिछी हुई है माँ सोने की तैयारी कर रही है मेरे जाते ही वे बोली आओ आओ मेरे पास आकर बैठो सरला इसे थोड़ी सी मिठाई के साथ पीने को पानी दो दिन भर परिश्रम करने के बाद दौड़ी हुई आई है मैंने पानी पीने में आपत्ति व्यक्त की परंतु उनके कानों पर जू तक नहीं रेंगी बोली शरीर की ओर थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है बेटी सुमति तीन बच्चों की माँ होकर ही मानो बूढ़ी हो गई है माँ अपने घमौरियों का प्रसंग उठाकर बोली यह क्या हुआ बेटी लोगों का होता है और चला जाता है परंतु मुझे जो होता है वह छोड़ना ही नहीं चाहता ठाकुर कहा करते थे लोग अपने रोग शोक पाप ताप आदि लिए न जाने क्या क्या करके आकर छूते हैं वही सब इस शरीर में आश्रय बना लेता है सो ठीक ही है बेटी मेरा भी लगता है वैसा ही होगा ठाकुर उस समय बीमार थे कुछ भक्त लोग दक्षिणेश्वर में माँ काली की पूजा देने के लिए सामग्री ले आए थे जब उन्हें पता चला कि ठाकुर काशीपुर में है तो वह सब ठाकुर के चित्र के सामने ही भोग लगाकर उन लोगों ने प्रसाद पाया ठाकुर कहने लगे देखती होना कितना गलत कार्य किया है जगदम्बा के लिए लाकर यही पर सब दे दिया मैं तो भय से मरी जा रही थी सोच रही थी वे बीमार तो हैं ही न जाने क्या होगा ठाकुर बार बार यही बात कहे जा रहे थे यह क्या भाई क्यों उन लोगों ने ऐसा किया फिर काफ़ी रात हो जाने पर उन्होंने मुझसे कहा देखो इसके बाद घर घर में मेरा पूजन होगा बाद में देखोगी इसी मुझे कुछ सब मानेंगे तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो उसी समय मैंने पहली बार उन्हें मेरा कहते सुना वे कभी मेरा नहीं कहते थे या खोल या फिर अपने शरीर को दिखाते हुए इसका यही कहा करते थे यह घटना काशीपुर में हुई थी एक दिन कुछ भक्त भी मां काली के लिए मिठाई तथा अन्य अनेक प्रकार की भोजन की वस्तुएं लेकर आए और वहां हाल में ठाकुर के चित्र के सामने उसका भोग दिया था संसार में मैंने कितने ही तरह के लोग देखे त्रैलोक मुझे सात रुपये दिया करता था त्रिलोक विश्वास रानी रासमणी के दामाद मथुर बाबू के पुत्र थे ठाकुर जब पूजा करने में असमर्थ हो गए तब से उनके वेतन के रुपये बंद न करके वे उन्हें माताजी को दे दिया करते थे ठाकुर के देह त्याग के बाद दक्षिणेश्वर के दीनू खजानची तथा अन्य सभी ने मिलकर वे रुपये बंद कर दिए माँ उस समय वृंदावन में थी इस विषय में पत्र पाकर माँ ने कहा था बंद किया है तो करने दो जब ऐसे ठाकुर ही चले गए तो फिर रुपये लेकर ही क्या करूँगी सगे संबंधी जो थे उन्होंने भी साधारण मनुष्य समझा और उन्हीं लोगों के साथ मिल गए नरेंद्र ने कितना ही कहा माँ के वे रूपये बंद मत करो तो भी बंद कर दिया परंतु इधर ठाकुर की इच्छा से अब देखो ऐसे कितने आए गए दीनू कीनू सब कहाँ चले गए मुझे तो अब तक कोई कष्ट नहीं हुआ और होगा भी क्यों ठाकुर ने मुझसे कहा था जो मेरा चिंतन करता है उसे कभी खाने का कष्ट नहीं होता